कोई भी ऐसी परेशानी आ जाए तो श्वास रोककर कर यित्री बंद करके श्वास रोके और सवा से डेढ़ मिनट तक ले जाए रोग और आपदाएं टालने के लिए संकल्प काम कर देता है एक पचास सेकंड श्वास बाहर रुका रहे हम बाहर श्वास फेंको सांस बाहर रुका रहे योनि सकोली मूल बंद हो गया पेट को अंदर कर दिया उड़ियान बंद ठोडी को कंठ के तरफ दबोच दिया जाल अंदर बंद पंद्रह सेकंड हो गए सांस बाहर रुक रखो ये बुद्ध शुद्धि के प्राणायाम अंत कण की शुद्धि के प्राणायाम बहुत सहकार साथ देते, दोषों को मिटाने के रोगों को मिटाने में भगवत प्राप्ति में बड़ी मदद करते हैं ये प्राणायाम हो गए पिस्तालीस सेकंड रोकना है तो पचास सेकंड भी हो रहे छोड़ दो सांस अब सवा से डेढ़ मिनट अंदर रुका और पिस्तालीस से पचास पचपन सेकंड बाहर रुका एक प्राणायाम हुआ ऐसे पांच सात प्राणायाम करने वाला व्यक्ति निरोग रहेगा और निष्पाप होने में उसको देर नहीं लगेगी प्रयत्न करे कि झूठ बोलने से बचे किसी का बुरा सोचने से बुरा मानने से बुरा करने से बचे बुराई रहित हो जाए ईश्वर प्राप्ति सहज में बुराई रहित हुए प्राणायाम किए रोग रहित हुए चिंता रहित हुए ईश्वर की आवश्यकता मानी तो ईश्वर में प्रीति हो जाएगी ईश्वर को अपना माना ईश्वर में प्रीति हो जाएगी बुद्धि योग मिलेगा फिर ईश्वर को जानने की इच्छा मत करो ईश्वर को मानना होता है जगत को जानो जगत क्या है ईश्वर को जानो नहीं ईश्वर के स्वभाव को जानो ईश्वर का स्वभाव सत स्वभाव चेतन स्वभाव आनंद स्वभाव सुहद स्वभाव परम हितेश स्वभाव उमा राम स्वभाव जय ही जाना ता भजन तज भाव न आना भगवान के स्वभाव को जिसने जाना वो भगवत भजन के बिना रह नहीं सकता तो भजन क्या है किम लक्षणम भजनम बोले रसनम लक्षणम भजनम भगवत रस आ जाए इसी का नाम है भजन भगवत रस ऐसा दिव्य रस है कि फिर विकारों का रस तुच्छ लगेगा खाओगे लेकिन स्वाद के लंपटु हो कर नहीं स्वास्थ्य का सब व्यवहार होगा लेकिन रस अंतरात्मा का है इंतरात्म रस के बिना जीवन नीरस होता है और नीरस जीवन को पान मसाला चाहिए रस के लिए नीरस जीवन को सूरा और सुंदरी चाहिए नीरस जीवन को वह चाहिए नीरस जीवन ही गुलाम बनता है विकारों का भगवत रस आ गया तो विकारों का गुलामी चली जाए सतृप्तो भवती व रहेगा स अमृतो भवती संसारी रस तो नश्वरता के तरफ ले जाते मारते लेकिन ये परमात्मा रस अपनी शाश्वता के तरफ अमरता के तरफ ले जाता रसो वैस वैश्वा भगवान रस स्वरूप है वान रस स्वरूप है नव रस और षड रस मीठा खट्टा खारा तीखा तूरा कड़वा ये षड रस जीप के द्वारा वीर रस हास्य रस श्रृंगार रस करुणारस विभित्स रस बात्सल्य रस ये इस प्रकार के नौ रस भावना के होते ष रस नव रस मुस लागे नीके ष रस नव रस लागे फीके छे रस और नौ रस फीके हो जाएंगे सारे जीवों की चेष्टा रस के तरफ है कीड़ी की मकोड़े से लेकर देवता तक जहाँ मजा आया वहां भागते फिरते घूम घूम के थकते भोग भोग के थकते मजा टिकता नहीं ये विकारी रस है पैदा होके मर जाते इन विकारी रसों के द्वारा झलक तो निर्विकारी चेतन की ही आती कितना भी अच्छा देखा लेकिन आनंद तो इधर ही आएगा कितना भी अच्छा सुंगा तो नाक में मजा नहीं आएगा अपने हृदय में ही आएगा कितना भी बढ़िया सुना तो कान को मजा नहीं आएगा हृदय में ही आएगा ईश्वरों सर्वभूता हृदय से अर्जुन तिष्टि ईश्वर सबके के हृदय में है तो बोले बाबा भगवान तो सर्वव्यापक है ये तो हृदय में है तो लड्डू में गिलास के गिलास में लड्डू बोले गिलास में लड्डू तो गिलास बड़ा होगा लड्डू छोटा होगा तभी तो ऐसे ही हृदय बड़ा है और ईश्वर छोटा है तो इतना जरा सा हृदय और उसमें भी ईश्वर आए तो ईश्वर और भी छोटा हुआ तो इतना नन्ना ईश्वर क्या कर लेगा हमारा भला ये उतर्क कर सकते हैं ईश्वर सबके हृदय में है बोलते हैं मानते हैं शास्त्र भी कहते हैं तो हृदय तो बड़ा हुआ ईश्वर छोटे हुए और ईश्वर कैसा है? बोले अंगुष्ठ मात्र पुरुष है अपने अंगुष्ठ मात्र हृदय के खुली जगह में चिदाकाश तो फिर सर्वयापक नहीं हुआ हृदय में है हृदय में इसलिए मानते हैं कि जैसे सारे शरीर में हम हैं लेकिन रसगुल्ले का स्वाद जीभ में ही आएगा गाल पे रस मलाई लगाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा पीठ पे लगाओ नाक पे लगाओ स्वाद नहीं आएगा ऐसे ही हृदय जो है ना अंतःकरण अंतकरण इंद्रिया करण है हृदय अंतःकरण है तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य वहाँ महसूस होता है इसलिए बोलते ईश्वर हृदय में वास्तव में तो सब जगह है जैसे घड़े में आकाश है तो घड़े के आकृति तो इतना नन्ना सा आकाश हमारा क्या भला करेगा अरे सारे ब्रह्मांड को ठोर दे रहा है वो आकाश घड़े का आकाश घड़े तक सीमित नहीं है ऐसे हृदय का ईश्वर हृदय तक सीमित नहीं है लेकिन हृदय में अनुभूति होती है इसलिए बताया में ईश्वर तो सबका नियामक है कर्म के नियामक है निर्वाहक है फल दाता भी है और फिर भी सबसे न्यारे हैं सारे पांच भूत ईश्वर की सत्ता से सारी व्यवस्था होती है वो पाँच भूत ईश्वर में है लेकिन ईश्वर उन पांच भूतों में नहीं है और है भी जैसे सभी घड़ों में आकाश है अथवा सभी प्राणियों में सारे प्राणी सूर्य से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी सूर्य किसी से नहीं जुड़ा है प्राणी मर जाते तो सूरज नहीं मरता सभी घड़ों में आकाश है लेकिन आकाश सभी घड़ों में है फिर भी किसी घड़े में नहीं घड़े फूट जाए मर जाए तो आकाश उनकी गुलामी से बचा स्वतंत्र है ऐसे पाँच भूतों में चित घन चैतन्य परमेश्वर की सत्ता है लेकिन पाँच भूत उथल पाथल टूट फूट मर ईश्वर झोंकाते ऐसे तुम्हारा शरीर पंच पंचभौती इसमें कितना उथल पाथल और मर जाए जल जाए तभी भी तुम्हारा ईश्वर तो स्वभाव झुंका हूँ इनसे तादाद में करके लगता रहे, मैं तो बीमार हूँ बीमार आई है साधन बीमारी शरीर में होती है दुख मन में आता है चिंता चित्त में होती तुम ईश्वर का अविनाशी अंश हो इन सब को तुम जानते हो तुम ज्ञान स्वरूप हो तुम चेतन स्वरूप हो ब्रह्मा को खोजोगे ईश्वर को खोजोगे ब्रह्म को खोजोगे तो एड्रेस अपने आप की मिलेगी कितने भी बाहर के भगवान पे घूम घाम के आखिर अंतर्यामी ईश्वर के तरफ ही आएगा अपने ईश्वर स्वभाव के बिना अपने ब्रह्म स्वभाव के बिना कहीं भी रुकोगे तो वो निरसता मिटेगी नहीं निरसता मिटाने का उत्तम साधन है कि अपने आप में इसलिए नीरस व्यक्ति विकारों का आश्रय लेता है और विकारों में कपट होता है बेईमानी होती है और आदमी का मनोबल दबता है बुद्धिबल मारा जाता है विकारों में विकारों को पोषने वाला आदमी तुच्छ जीव हो जाता है विकारों से पिंड छुड़ाने वाला ईश्वर हो जाता है है तो वही का वही लेकिन देखने सुगने सुखने देखना सुंगना सुनना चखना स्पर्श करना ये पांच विकार है न उस, उसी में आबद्ध होता है तो तुच्छ जीव है उन विकारों का थोड़ा सा व्यवहार चलाने के लिए खाना पीना निर्लेप भाव से करता है तो ईश्वर हो जाता है जो इंद्रियों के विषय में आकर्षित होते हैं और उनको पोषते हैं और कूड़कपट करते हैं तो समझो अधोगति की तरफ जा रहे हैं और जो आकर्षण इंद्रियों का आता है और उससे बचते हैं या बचने के लिए कातर भाव से प्रार्थना करते हैं या अपने पोषक रक्षक को प्रार्थना करते हैं, उनके आगे हृदय खोलकर, कर उनकी मदद चाहते हैं तो बच जाते मदद मददगार से जो कतराते हैं वो फिर उस खाई में जागिरते हैं ऐसे ही मनोहरदास थे बड़ो विद्वान में हमारे गुरु तो मददगार थे तो गुरु के आगे बोलना चाहिए अपनी गलतियों छुपाते थे उनका धनी पाए तो आखिर में ही गया जी सुठो लगे करे उन्हें दूर भाई <laughs> गुरु के दिल से उतर गया तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या गुरु ध्यान रखते हैं तो बचाने को उन्नति चा, उन्नति चाहते और अपन कतराते हैं तो समझो अपन जीव ही रहेंगे बहुत जन्म तक दुखी भोगना बाकी है गुरु ने माने मानवी देखे दे व्यवहार कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक मोझा इसलिए कातर भाव से भगवान को गुरु को प्रार्थना करे और अपना कपट अपनी बेवकूफी अपना आकर्षण अपना विकार अपनी कमियां बताए खुद गुरु का हृदय करुणा से भर जाएगा बचाने का उपाय देंगे अच्छुप छुप के करते रहे तो जाओ फिर मनोहर जाओ जा। कई भी दास हो मनोहर हो चाहे मोहनदास हो चाहे मोहन भाई ऐसे ही होता हम नीरस जीवन को नीरस रस से निसार रस से नीरस जीवन को रसीला बनाने की भी करते ये पुरानी आदत है कई जन्मों की क्या करें मूड खराब था पिक्चर देखी अब पिक्चर तुम्हारा निरसता मिटा देगी क्या अगर पिक्चर से निरस्ता मिटती तो पिक्चर बाद सारे के सारे रसमय होते तो ये बुद्धि मारी गई है छुप के पिक्चर देखो या जाहिर में पिक्चर देखो लेकिन है नीरस जीवन की खाई में ले जाने वाला ऐसे दूसरे जो भी विषय विकार है रस के लिए ही करता है आदमी जो भी गड़बड़ ये वो सब रस के लिए कर तो हल्का रस लेने की आदत पड़ गई तो असली रस की भूख मर गई असली रस की भूख जगे तो हल्के रस से आदमी बचेगा असली रस अपने को परमात्मा से मिला देगा असली रस आप पाया तो आपकी उपस्थिति से दूसरों को भी अच्छा लगेगा असली रस पाए हुए की पहचान है कि कुछ बोले चाले नहीं रमन महर्षि को देखकर मोरारजी को अच्छी शांति मिली जो प्रधानमंत्री पद में नहीं थी असली रस इतना महान होता कपटगांठ मन में नहीं सबसे सहज स्वभाव नारायण वादास की लगी किनारे नाव छल कपट वो असली रस से वंचित कर देता है मन कर्म वचन छांडी छल मन से कर्म से वचन से छल छोड़ दे अपने दाता को हितषी को पता न हो वो बात भी बता देनी चाहिए कि मेरे में ये ऐब है आप मेरे को मानते हैं ऐसा मैं नहीं हूं मैं ऐसा ऐसा हूं आप ऐसा जैसा मानते ऐसा मेरे को बनाने की कृपा करिए तो समझो ऊंचा उठेगा नहीं तो गिरेगा अब मनुष्य जन्म में गिरा रहा तो फिर और किसी योनि में चढ़ना संभव ही नहीं मान लेने की आदत पड़ गई तो जरा सा अपमान में भी भड़का चढ़ जाता नकली रस की आदत पड़ गई तो असली रस की भूख मर जाती भगवान कृपा करे कोई नकली रस कई जन्मों से नकली रस की आदत पड़ी हुई है गुरु के द्वारा आते अनुष्ठान जब करते तभी तो कहीं थोड़ी सी असली रस की झलक लगती है फिर खाओ पियो ये करो अच्छा है सुविधा है राजा भरतरी राजपाट छोड़ के चले गए और कैसी कैसी कठिनाइयों से असली रस में टिक गए सिद्ध पुरुष हो गए गोरखनाथ की कृपा से मामा भांजा गोपीचंद राजा भरतरी गोपीचंद को क्या अभिवेक जगा राणिया सुंदरियाँ थी ऑफिशियली चोरी छुपी नहीं बेईमानी कपड़ नहीं ऑफिशियली थी राणियाँ एक से एक सुंदरियाँ बड़े घरानों की देखा के आखरी गोपी की कथा मेरी माँ सुनाती थी बचपन में कथाकारों के द्वारा असली कथा तो कुछ और ही रंग ले आती गुरु ने कहा जाओ बेटे माँ से भिक्षा ले आओ ये राहणियाँ और ये महल मारिया ये आखिरी भी कार्यों में छप फसाते ये तेरा विवेक तो है लेकिन इस विवेक का रहस्य भी जांच करो माँ से भिक्षा ले आओ मां ने क्या किया भिक्षा पात्र में तीन चावल डाल दिए। बोले मैया इस भिक्षा का मतलब बोले तेरे गुरुजी समझा देंगे माँ तुम भी बता दो। बोले एक चावल है ये। बेटे मोहन भोग खाना सदा तुझे ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा बोले मैया आप तो भिक्षा पात्र में स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा क्या करना अरे बोले खूब भूख लगेगी ना तो जो भी मिलेगा स्वादिष्ट हो जाएगा बिना भूख के खाना नहीं सुविधा भोगी मत बनना इतने रहा ऊते रहा सुविधा भोगी है ना वो फस्ता है खूब भूख लगे तब जो मिल जाए टिक करो खाना तो सदा राजमल में रहना मैं यहाँ साधु हो रहा हूं जब खूब थकोगे तो जहां भी सोगे राजमहल का सुख मिलेगा इतने गया सुन इत्या सुन इतने गया सुन सु, सु। हाँ यही सुखो है यही रहो ये कथाकार के लिए ठीक है लेकिन साधक के लिए तो मौत है सुविधा हो, हो ना के लिए तो मौत है मोहन भोग पाना और महलों में रहना तीसरा चावल बेटे किले में रहकर युद्ध करना मा युद्ध कहां करूंगा फकीर अरे बेटे फकीर है ख्वाहिश है पुरानी आदतें खींचेगी तो गुरु की निगरानी में रहेगा वही किला है गुरु से खिसक के बच के रहते ना वे मारे जाते <laughs> किले के बाहर रहते ना वे मारे जाते अच्छे तो कुछ समझे में अच्छे तो किले में बाहर रहने की आदत नारायण की भी हो गई और कईयों की है किले में रहते तो मैं टोकता हूँ टाइट करता हूँ खिसक जाता भाग जाते तो फिर मारे जाते नारायण हरी हरिओम हरी हरिओम चेष्टा से सुखी रहने की कोशिश तो कुत्ता भी करता है तुमने क्या बहादुरी कही मन चाह सुखी होने के लिए तो पतंग ये भी कोशिश कर रहे हैं और तड़प तड़प के मर रहे हैं तुमने क्या धाड़ मार दी जैसा मन में आया ऐसा दावा करके सुखी रहने के लिए झक मार रहे तो क्या तुमने मनुष्य जीवन में सीखा मूर्ख मन को जैसा जचा ऐसा आप रास्ता निकाल के उस दिन के लिए उस देर के लिए सुखी हो जाते लेकिन फिर दुखी के दुखी तो रहते हो मन चाही चाल से नहीं गुरु के दे, निर्देश से शास्त्र के निर्देश अभी ये करूँ वो करूं इसको झूठ बोलूँ अरे ईश्वर में लगे रहो जो होगा देखा जाएगा पहले से ही प्लान नहीं कर रहे पत्नी को ऐसा कहूंगा पत्नी को ऐसा कहूंगा पति को ऐसा कहूंगा इनको ऐसा कहूँगा फिर ऐसा सेट हो जाएगा तो झूठ कपट का आश्रय लेके सत्य का साक्षात्कार करोगे तो सत्य स्वरूप ईश्वर संभाल लेंगे सब ईश्वर अपनी जिम्मेदारी ऐसी संभालते हैं कि हमको सोचने की मति नहीं है वहां ईश्वर के बारे में हम सोच सके ईश्वर इतने सक्रिय हैं इतने निपुण हैं इतने अब क्या कहें उस गुरु के विषय और ईश्वर के विषय बोलने जाएंगे ना तो फिर चुप कान पर वाले कान खोल के सुन ले कानपुर में गंगा जी बहती है गंगा किनारे ये देहरादून में अभी जिनका आश्रम है स्वामी राम का राम तीर्थ नहीं स्वामी राम वो गंगा किनारे कहीं ठहरे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शाखा का एक कैशियर गोपीनाथ उनके दर्शन करने गया छ किलोमीटर का अंतर है आधे पौने घंटे में आ जाएंगे सात बजे भतीजी की शादी है पहुंच जाएंगे आराम से दर्शन करने गए सत्संग और बाबा जी तो सत्संग कर रहे हैं और सब ध्यान की महिमा बता के चले गए ये गोपीनाथ और उनके चार साथी बैठे रहे बैठे रहे नौ बजे रात के एक एकाएक घटियाल की नौ बज गए आश्चर्य मत करना मेरे पास भी एक आया था अंडा खाने वाला व्यक्ति मनोहर उसका नाम था वो टेलीफोन ऑफिस में तार बाबू था पहले ऐसे करके तार भेजते हैं खट खटखट -खट, -खट, खट करके वो तार बाबू था उसको मकान की दिक्कत थी मेरे पास आया था आशीर्वाद लेने के लिए मकान कोई मिल जाए किराए पर मैं क्या अच्छा सुबह सुबह आ क्या चाहिए बोले जो आप दे मैं कहती तो बैठ जा गुफा तो नलगुफा के पीछे छोटी गुफा बैठ गया सुबह सूरज उगने के समय आया बैठ जा तो उसने आगे मान ली बैठ गया घूम तो फिर के मैं देखूँ अभी बैठा मैं क्या बैठे नहीं रहें दो ऐसे करते करते शाम को साढ़े पाँच बजे मैंने उसको उठाया घड़ी घड़ियाल देखी तो साढ़े पाँच ऐसे ही नहीं मैं क्या मैंने देखा कि ऑफिस के लिए तो टाइम पूरा हो तो जब मन लग जाता है रस आने लगता है तो सुबह सूरज होगा, शाम को साढ़े पाँच बजे मैंने उसको जगाया आप विश्वास करना कि मैं बनावट करके बात बोलने में, में मेरा रुचि नहीं है झूठ कपट में मेरी रुचि नहीं है बिल्कुल विश्वास करना है तो जब अंडा खाने वाला मकान किराए पे मिल जाए आशीर्वाद लेने के लिए आया वो इतने घंटे बैठ सकता है तो गोपीनाथ छः से नौ तक बैठ गए तो क्या संभव है हु? असंभव नहीं है नौ बजे स्वामी राम को कहा कि स्वामी जी आज तो अनर्थ हो गया बोले क्या बात है बोले हम आए थे तो छः बजे वापस घर पहुंचना था अभी नौ यहीं बज गए मेरे भतीजी की शादी थी उसका मंगल और ये सब ज्वेलरी मेरे पास थी तिजोरी की चा मेरे पास क्या पता बारातियों में फंगा हो गया चले गए क्या हो अरे बोले तुम ईश्वर में शांत थे न फिर क्या चिंता करते जब तुम ईश्वर में हो तो बाकी का काम ईश्वर संभाल लेंगे मेरे भाई ऐसे हैं मेरे फलाने ऐसे हैं ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए तो ईश्वर पर भरोसा नहीं किया तो आप ईश्वर की तरफ चलते हो तो बाकी सब ईश्वर संभाल लेते आने के पहले दूध की क्या चिंता की थी माँ के नाभि के जेर के साथ अपनी नाभी जुड़ दे कैसे जोड़ेंगे चिंता की थी वो सब करते हैं जाओ ईश्वर में थे तो फिर क्या चिंता करना गए पत्नी को बोला क्या हुआ बराती आई कहाँ है वापस तो नहीं गई ऐसा तो नहीं हुआ अरे क्या आप क्या बोल रहे हैं बोले शादी के लिए फंगा हो गया क्या हुआ सारे ज्वेलरी तो मेरे पास थे। बोले आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आप ही तो आए थे सब खोल के दिया शादी हुई वो बाराती देखो दुल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं बाराती खा के घूम रहे तो क्या मेरे नाम का दूसरा कोई गोपीनाथ भी है क्या <laughs> ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन हरिद्वार में अभी पहली बार कह रहा हूँ शायद वो मावरे से हो गए अब उसको पता नहीं कि बापू के, के आश्रम में भी मंगनमल बापू के सामने था और उसके साली मर गए तीसरे में उसके साढ़ू के सामने भी उसका भाषण चल रहा है और इधर बापू के पास बैठा है ये सब ईश्वर की लीला होती रहती है ऐसे तो कई दृष्टान्त है कई कई आप निश्चिंत होकर ईश्वर में लग जाइए फिर भविष्य का सोचिए मत भूत को महत्व न दीजिए भविष्य को महत्व न दीजिए वर्तमान में ईश्वर में टिके बस घूम फिर के भी फालतू बातें तो ओम शांत जो रोकते टोकते वही स्वयं बोलेंगे तुम बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया बढ़िया है तुम ईमानदारी से ईश्वर में चलते हो तो तुम्हें नोचने वाले तुम्हारे से भोग भोगने वाले भी बोलते हैं अभी तुम मेरे से बात नहीं करो भगवान में लगे रहो ये ईश्वर की तो प्रेरणा है ईश्वर की कृपा है पति बोलता है कि तुम अनुष्ठान करो तो ईश्वर की प्रेरणा नहीं है नहीं तो पति तो हमें भोग्या बनाना चाहता है पत्नी हमें भोग भोगना चाहती है सेठ हमें भोगना चाहता है हमारे काम को नौकर हमें भोगना चाहता है संसारी एक दूसरे को भोग भोग के परेशान हो रहे भगवान और सतगुरु हाँ हमें योग देते बाकी तो हमें भोगते ही है सब इसीलिए कहा जाता है सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है क्योंकि वो आपका भोग करके अपना सम्राट पर रक्षित करेगा सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है न जाने कब रुला दे नरसिंह राव के साथ ही रोते गए राजीव के साथ ही रो गए जो भी रिटायर हुए या मर गए तो उनके साथ ही रोते रहे सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है न जाने कब रुला दे संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है न जाने कब मिला दे ऐसा है तो भरतरी भिक्षा मांगते गोपी चंद भिक्षा मांग के भी रहते ती में रहते बाहर के रसों का आश्रय छोड़कर रस स्वरूप ईश्वर में लगते किले में रह के युद्ध करना गुरु की निगरानी मेरे गुरु की आज्ञा मेरे ना थोड़ा बहुत मिल गया मेरे को छोड़ दो मेरे को अलग से जीने दो तबाह हो जाएगा तबाह कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा मन में जो आ जाते हैं ना ऐसा करेंगे तो तबाह हो जाएंगे कौन किसको उठाता है जो आप हे राम जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा है लेकिन अज्ञानियों का संग नहीं करना चाहिए अलग से रहकर नजर बचा के गुरु के नजर से दूर होके रहेंगे तो ज्ञानी का ही संग करेंगे अज्ञानी तो तबाह कर रहे गुरु की निगरानी में रहना किले में रहना किले में अकेला मन शैतान का घर अविवेकानंद बोलते थे जब तक पूर्णता नहीं मिली तब तक महापुरुषों का शरणा और उनकी आज्ञा का कि छाया में रहना अभी तुम्हारा घाव मिटा नहीं दादर का घाव खुजलाओगे तो फिर दादर उभरेगी अभी पट्टा खोला और खुजली हुई और खुजलाया तो खून निकलेगा ईश्वर में रुचि हो ना तो आदमी गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकता गुरु से धोखा नहीं कर सकता बिकारों में रुचि तभी धोखा करता है <laughs> जी साईं, जी साईं, आपकी दया है जो आपके आज्ञा हो जहाँ अपन फिसलते हैं वो बता दो उनको और हमें फिसलाट से बचाओ तब हुआ गुरु भक्ति नहीं तो है मन की भक्ति मनमानी, अपने मन का इरादा पूरा किया फदिया वाले को फदिया वाला मिल जाए ना वो अपने मन की वासना पूरी कर रहे हैं कोई गुरु भक्ति गुरु भक्ति नहीं है अपनी वासना की भक्ति है सबको गुरु भक्ति तो गुरु तत्व में खड़ा कर देगी मन चाह अपने को अच्छा लगे वही करने का ये तो कई जन्मों से कर रहे हैं अपने को अच्छा लगे वो तो पतंगिया भी कर रहा है कुत्ता भी कर रहा है जिसमें हमारा परम मंगल है वो तो परम मंगल तत्व में जगे हुए महापुरुष ही जानते हैं और शास्त्र संकेत करते हैं। तितली की किनाए कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए कभी वहाँ रहे कभी ये रहे कभी ऐसा क्या कल युग में कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग ये योग कि मार्ग तो ठोस हैं लेकिन चौथा मार्ग है अनुभव सम्पन्न महापुरुष का गुरु भक्ति योग वो सुरक्षित योग है ऐसा शिवानंद स्वामी ने लिखा भक्ति सुरक्षित योग है क्या पता हमको कैसे गुरु की कृपा मिल गई कि हम गुरु भक्ति योग अभी किताब पढ़ा लेकिन कुछ भी करते तो गुरु जी का आज्ञा मंगवाते बाल छटवाते तो गुरु जी की आज्ञा मंगवाते वो स्थान छोड़ते डीसा से कहीं जाना है तो गुरु जी के आ गया डीसा में ऐसी जगह थी कि मेरे स्वभाव में नहीं था कि एक दिन मैं रहूं नर्मदा किनारे गुफा में रहा हुआ साधक और झूपड़पट्टी के बीच एक कमरा ऐसा कमरा कि चारों तरफ भील और ये जो भी झूपड़पट्टी वाले थे उनके बीच में ईटों का कम, एक कमरा था और कोई सुविधा वो वविधा नहीं थी लेकिन बस्ती ऐसी नहीं सात साल वाला है जब भी गुरुजी को चिट्ठी लिखूँ कुत्ते भौंकते हैं झुपड़पट्टी में ऐसा है गालियाँ बकते हैं झुपड़पट्टी वाले आपस में दिन भर चिल्लाते हैं झगड़े होते हैं अरे बोले वो बोलते तो आकाश में गया रात को कुत्ते भोंकते दिन में ये भोंकते और कुत्ते भोंकते तो अमोम बोलते ऐसा क्यों नहीं सोचता रहो भाई रख लिया तो हम रह, रह गए वापस के आ गया करें ना बिन में भजी हुए बिनजन में क्यों दिन थे बीते रहो बिन में भजी हुए हमको हमारे स्वभाव में नहीं था ऐसी जगह पे गुरु ने आज्ञा करी बस हो गया बात पूरी हो गई हम पता चला कि आगे मानने में हमको ही फायदा हुआ गुरुजी को तो क्या फायदा हुआ वो तो सारे फायदे और नुकसानों से पार हो चुके थे ये तो हम पर कृपा की ये जो हमारे मन की नहीं होने दी हमारे मन के विपरीत करा के भी हमको मन के पार कर दिया उनकी कितनी दूरदर्शिता कितनी कृपा है ये हम अपनी बहादुरी नहीं बता रहे ये गुरु की महानता है कि हमको आगे मानने वाला मान लिया पात्र मान लिया नहीं तो डीसा और अहमदाबाद में अंतर क्या था धोखा करके जब जाके आते नारायण की माँ भी राजी भाई मेरा भाई भी राजी मेरी माँ भी राजी गुरु भी राजी ऐसा पटाने का काम दुर्भाग्यवश कर लेते तो हमारी दुर्दशा हो जाती हमने कभी ऐसा धोखा नहीं किया मेरा आत्मसंतोष है गुरु से छुपा के हम कभी कहीं गए हो नहीं क्या सात साल में कपट गांठ मन में नहीं सबसे सहज स्वभाव एक अकेले में तो मस्ती अनुभूतियां होती थी तो एक आदमी मिल गया था टेकू नाम का एक करियाने का वहां करता था दिन में शाम को आया गया संध्या को दुकान बंद करके चली बातचीत सत्संग चला चला फिर वो ध्यान में थोड़ा ऐसे रात के दो बज गए वो तो जब गया तो शिवलाल है अभी अपने आश्रम में रहता है उसकी होटल थी शंकर विलास होटल उस होटल के सामने एक बाई पड़ी रहती थी पागल जैसी किसी ने कोई कपड़ा दिया गाउन गाउन गाउन पहनती नाइयाँ वो पहने पड़ी रहती कोई चाय दे गया कोई बिस्किट दे गया अरे सारे भीड़ी भिड़ी तो फिलहाल सिगरेट फूंक लेती थी ऐसी मुसलमान बाई थी रात को दो बजे डेढ़ दो बज दो एग्जेक्ट नहीं मतलब रात अंदाजे वो रात्रि को बारह के बाद के समय को जा रहा था एधराज साले माल मार के जा रहा है बाबा के यहाँ से खजाना लूट के जा रहा है कुछ तो टेकू ने आके मेरे को बता दिया कि मैं यहाँ से गया तो शिवलाल शिवलाल और टेकू ये सब गुरु भाई जैसे भी थे उस समय तो दीक्षा दिया नहीं दिया था सत्संगी थे तो बोले शिवलाल काका आता है उसके होटल के सामने जो पागल पागल बोलते हो तो बड़ी पहुँची हुई भाई है आपका और हमारा बातचीत तो उसने सुना दिया मेरे को वैशाले कहाँ जाता है माल मार के आया है भीड़ भीड़ तो पिला आए तो फकीर के यहाँ से खजाना लेके जा रहा है मैं क्या अच्छा और उस भाई से कैसे मिले मैं बाहर निकलूँगा तो साइन लीला शाह कैसे शाये तो बाजार में भीड़ खट्टी हो जाएगी तो भाई से मिलना तो चाहिए फिर वो सुबह बता के गया सात आठ बजे नौ दस बजे आया बोले वो भाई तो अपने आश्रम के पास में वो नीम के पेड़ के आस आके बैठ गई है मैं उसके पास गया है वाह सी और कोड मेरे को सुना दिया उसने तो मैं तो एकदम सुकड़ गया फिर भाई ने पलटवार करके मेरी सुखड़ान मिटा दी मैंने देखा कि है वाह पहुंची हुई भाई है बाहर से ऐसी दिखते अंदर में पूरी तृप्त लेकिन बाहर से वो कुत्तों के साथ भोजन भी कर रहे हैं सिगरेट भी पी रहे हैं गाली गलौच भी निकाल रहे हैं और प्रसन्न भी ऐसी जिनको एक बार सत्य का अनुभव हो जाता है बाहर से फिर उनको आप अपनी तराजू में नहीं तोल सकते रागे राग वाम यु युआ मोले कोटवट क्या बोला भाई ने भाई ने मेरे को सुना दिया छोड़ के साहेब बनाए जिन्नाद को पता नहीं साहेब इधर है साहेब मैं क्या ये तो पोल खुल जाएगा जिन्नात में तो समझ गया शादी शादी किया है पत्नी को छोड़कर साधु बना है, ऐसा उसका संकेत में समझ गया अब डीसा वालों को पता चलेगा कि मैं अहमदाबाद का हूँ पत्नी को छोड़कर कर जया हूँ उधर खबर करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी ऐसा मन में हुआ तो तुरंत उसने साहेब का मैं जिन्नौद हूँ मैं जिन्नौद हूँ जिन्नौद को छोड़ के लोग देखने वाले सब बोले तो ऐसे ही बोलती है मैं समझ गया कि भाई बचा भी लिया मेरे को नंगा भी किया फिर ढक भी दिया माता जी ने है न माँ आए हैं भाई मुसलमान भाई थे माँ है मैं क्या बचा दिया मेरे को नंगा भी किया फिर ढक भी दिया नंगा ये क्या कि शादीशुदा है पत्नी छोड़ के आया तब साहेब बनाए मैं सुखर गया तो तुरंत बोला साहेब की जी नौ दू <laughs> मैं <गवा>, माता जी बो <laughs> नारायण हरि हरिओम हरि जिसको भगवत रस मिलता है वो सच मुच में चाहे मुसलमान भाई हो तो मैं तो फिर मैं खीर बना के ले गया उसको अपने हाथ से भोजन बनाता था अरे ऐसा है तो लाया है खीर वो कहो खीर का करमंडल भर के ले गया था ऐसे भोजन भोजन बनाने में मैं तो होशियार था बिगाड़ ना हो और नुकसान वाली चीज़ नहीं और अच्छी तरह से भोजन खीर कैसे बनाती बनाई जाती है हम ही जानते हैं अभी सब खाते ही हैं हमारे बताई हुई खीरी बनती है अभी एक चीज़ बनवाऊँगा जो सभी प्रकार के लोगों को फायदा कर दे मिश्री के बदले उसमें खजूर डलवाऊँगा तुलसी के बीज खजूर और आंवला हर ऐसा धातु दोष जिसको होगा वो ठीक हो जाएगा पेट की खराबी ठीक हो जाएगी हाथों की कमजोरी होती कहीं वो भी ठीक हो जाएगा ऐसी औषधि बनाऊँगा अभी नहीं था सौ सौ किलो ये सब चीज़ें करके चार सौ किलो ये टैबलेट बनवाओ हाँ जल्दी से जल्दी फिर आगे का देखा जाएगा हम तो गोलियाँ बांटेंगे हरड़ रसायन बाँटते हैं उससे भी बहुत पावरफुल हो गए हरड़ भी होगा तुलसी भी होगा आंवला भी होगा खजूर भी होगा और ये जो भी कुछ बड़ी उसका मात्रा कैसा क्या वो सब मेरे है बहुत जानकार वैद्य नब नब्बे छानबे साल नब फॉर्मूला उनसे बनवा के लेके ये सब नीता वैद्य को बता दिया है वो तो कर लेगी जल्दी से जल्दी वो टेबलेट आ जाए हम दो गोली सुबह चू कैसा भी हो अभी ये ये यूपी का है क्या नाम है उसका ऐसी बीमारी हो गई तो जो अभी घूमने आया था क्या नाम पंकज आलोक आलोक आलोक खड़ा हो जा कहीं है तो आलोक इधर आ जा खड़ा हो जा रोशनी में जल्दी आ जा आलोक आलोक की तो ऐसी हालत बुरी हो गई थी ऐसी कि अब दम टूटा अब गया अब गया आलोक को तो कान भी बहरे हो गए थे और शरीर ऐसा हो गया था तो जल्दी आ जा कहाँ है आलोक इधर आ जा मेरे सामने हमने वो दे दिया उसको कोई चीज़ अभी तो अच्छा है गाल बाल भी निकल आए सब ठीक ठाक भी है तो कभी कभी वह कई दवाओं से जो फायदे नहीं होते वो ईश्वरी कृपा से सब चमत्कार हो जाता है एक महीना पहले मिला था मेरे तो ऐसे कैसे हो गया बोले ये बीमारी हो गई ये बीमारी हो गई ये बीमारी हो गई पकड़ा दिया खा देख क्या होता है अब तो गाल बाल सब निकल आए ठीक ठाक भी ऐसे ही बैठे हैं ना बलराम बलराम को इसका बाप ले जाना चाहता है बाप मर गए गया और घूम तो रहे हैं अब बलराम की उसकी पटती थी तो बलराम को ले जाना चाहते हैं मैंने बोला तो कैसे जाएगा बोले मेरे को लगता कि अभी जाऊँगा जाऊँगा तो मैंने तुलसी की माला अपने गले में पहरी दिन भर फिर इसको पहरा देंगे माला पड़ी रहे तो नहीं जाएगा तो इसको ज़रा अच्छा तो लगा लेकिन घर गया तो अंदर से बार बार पैरा माला उतार दे फेंक दे क्लबों में जा <laughs> ये करो वो करो मतलब हल्के रस लो ताकि हल्के आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाए वापिस में हल्के रस लेने के से हल्के आत्माओं का प्रभाव पड़ तो वो आदमी हल्की दशा पकड़ लेता तो इधर आने ही नहीं देवे। फिर ये भी गुरु भक्त तो है पत्नी को बोल दिया उसको बोल दिया बापू के पास जाना है मेरे को भी हुआ मैंने अर्जुन को बोला बलराम नहीं आया जांच करो तो हृदयपूर्वक तो इधर झुकाव है तो मेरे को भी हुआ मैं भी अपने तरफ से इसको अपने तरफ खींचा इसने आने से रोकता है भटकाते हैं कई आत्मा तो ये घर वालों को बोला तो घर वालों ने प्रोत्साहित किया तो अभी तुम्हारे सामने का मौजूद बलराम खड़े हो जाओ इन्हीं को बोलते हैं बलराम यहाँ आ जा इधर कैमरा के सामने क्या होता था ज़रा बोलो कैमरा में देख के बस यहीं एडा चिरे ना हाँ बोलो मैं कानपुर से आया हूँ मेरा नाम बलराम है नाम बलराम मनवानी कानपुर से आया अभी जो बात कही बापूजी ने मेरी कही अभी जो बात कही ही बापूजी ने कही क्या क्या होता था बोलो जरा बस ऐसा माला तो उतारने को होता था तो क्या क्या होता था बापूजी ने लखनऊ में माला पहना दी थी मेरे को नहीं उसके मौत... पहले क्या होता था की अब मैं जाने वाला हूँ मौत नजीक आये बिल्कुल ऐसे लगता था की डोल के बस अब जाने वाला हूँ फिर बापूजी को मैंने बताया तो उन्होंने माला पहना दी उसके बाद घर गया तो फिर आने का नहीं विरोध चलने लगा माला उतारो ये करो फिर बापूजी ने अपनी तरफ खींच लिया और आ गया कैमरा में ये हेली बलराम ना नारायण हरि तो आप भगवत रस में रहते हैं तो भगवान के दिव्य कार्य भी आपके द्वारा हो जाते हैं और तुच्छ रस में रहे तो फिर अपना तो भला नहीं हुआ तो दूसरे का भला क्या कर आज अक्षय तृतीया है जिन्होंने कल अक्षय तृतीया का संकेत सुनकर जब ध्यान किया हो उन सभी को खूब खूब साधुवाद है और भगवान करे कि भगवान में मन बना रहे हैं और पंचदीप हरिद्वार हर, हर पौड़ी के पास पंचदीप में कथा हो सत्संग होगा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सुबह तक का देखा होता मैं सोच रहा हूं कि सत्रह तारीख सुबह सुबह के इधर दर्शन कर रखे फिर दिल्ली वालों को एक घंटा दे दें और शाम सूरत वालों को दे दें दूसरे दिन वापस आ जाए तो सूरत अहमदाबाद बंबई सभी लोग हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार में तो कुंभ मेला हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूं कि इस पूनम को भी तीन जगह बाँटते हैं कैसा रहेगा मेरे को परिश्रम बहुत होगा यहां रहने वाले लोगों को भी थोड़ा लगेगा कि बापूजी जी चले गए लेकिन मैं दूसरे दिन वापस भी तो आ सकता हूँ ज़हर से ऐसा थोड़ा मन बना रहा हूँ यहाँ से दिल्ली दिल्ली से सूरत तो सूरत में अहमदाबाद वाले भी आ जाएंगे बम्बई वाले भी आ जाएंगे तो ट्रेनों में टिकटें नहीं मिलती परिश्रम है बेचारों को तो यहाँ रहने में तकलीफ़ होती लोगों तो ऐसा मैं मन बना रहा हूँ तो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सुबह सुबह इधर कर दिया सत्रह ग्यारह बजे का जहाज़ पकड़ के बारह एक बजे उधर फिर एक बजे तक तो, डेढ़ बजे तक दिल्ली डेढ़ तो तो उसके ढाई बजे का जहाज़ उड़ा चार बजे सूरत चार से छः दर्शन परसन मुझे तो, तो वाह होगी लेकिन बच्चों को तो आराम होगा तो ऐसा भी सोच रहा हूँ मैं घुमा फिरा के यहाँ आता हूँ लेकिन ये मेरे जो संचालक है बोले सब आज जाते हैं इधर टिकटें हो गई होगी एक पूनम तो एक जगह पे हो ये सब घुमा फिरा के मेरा मन फिर इधर के तरफ ही बैठाने की करते इसलिए भी आज घोषणा तो नहीं करता हूँ लेकिन ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप दिल्ली वाले अहमदाबाद वाले सूरत वाले सुनते होंगे वेबसाइट के द्वारा कई देशों में सुनते होंगे तो मैं तो अपने मन की बात छुपा नहीं सकता हूँ जो चल रहा है मैंने रख दिया पक्का नहीं किया लेकिन ऐसा मन में दो चार दिन से चल रहा है कि लोग दूर दूर से बेचारे आए ट्रेन की तकलीफ़ फिर रहने की यहाँ कहीं तकलीफ़ वकलीफ को मच्छर वच्छर आज नीचे का हॉल मैंने देखा जो बनाए उस हॉल को मच्छर प्रूफ बनाने की मैंने बता दी विदी आज नहीं तो कल आश्रम के बच्चे उसी में सोएंगे मच्छरदानी में सोते मैं रात को चेक करने को निकलता हूँ मच्छरदानी वाले भी सुरक्षित नहीं हैं वो फोर्टेबल जो मच्छरदानी है ना बच्चे सोते हैं ना वो छत पे इधर उधर तो मैं चेक करता हूँ कभी रात को दो बजे एक बजे जब घूमने को निकलता हूँ तो फिर मच्छर भगाता हूँ अथवा तो देखता हूँ कि ये तो काटेंगे उसको जगाता हूँ फिर तो मच्छरदानी में हाथ इधर जाता है ऊपर के तरफ तो वहाँ हाथ पे डजनों मच्छर होते हैं मैं देखता हूँ बैटरी मार के फिर पैर कहीं होता है तो पैरों पे भी वहाँ झुंड के झुंड मच्छर होते हैं तो रात भर में तो कई मच्छर खून पी जाते और जहर भर देते लीवर कमज़ोर कर देंगे मैंने सोचा एक हॉल ऐसा बन जाए जिसमें मच्छरों को अलाउ नहीं ऐसा सोचा था आज घूमा जान निर्माण हो रहा है तो वो मैंने पसंद कर दिया मैं कैसी सी खिड़कियाँ लगाना आश्रम वाले जो हरिद्वार आश्रम वाले ध्यान से सुनना बाहर जो मच्छरदानी लगा के सोते सुरक्षित नहीं हो एक दो दिन में ये हॉल को तैयार कर लो जैसा मैंने बताया ऐसी खिड़कियां लगे और शाम को गेंदे के दो चार पौधे और हल एक दो जले और फिर खिड़कियाँ खिड़कियाँ के यहाँ खोल के मच्छर भगा के फिर सब्स हो जाए 10-20 बच्चे जो भी आश्रम के मस्ती से ये खुले हॉल में तो मच्छर काटते हैं जाली वाले हॉल में इधर यहाँ सीढ़ी के नीचे आपको तो पता है भाइयों के आश्रम में महिलाएं नहीं रह पाएंगी महिला फिर अपना अपना है न महिलाओं का जहाँ रहती हो वहाँ शाम को कपड़ा घुमा के मच्छरों को भगा दो गेंडे का पौधा रखो धुआं करो लापरवाही होती तो गेंडे के पौधे से भी सब मच्छर नहीं भागते हैं सारी खिड़कियाँ बंद करो और फिर धूप बूप करो फिर एक दरवाजा जरा खोलो ये आ गया आ लो आ जा आलो इसके तो आ, आ जाए इधर क्या क्या बीमारियां थी इसका तो बीमारियों का नाम भी यही जाने बाबा क्या-क्या क्या, -क्या थी क्या थी मुझको को पहले पीलिया हो गया था फिर गुर्दे गाल ब्रेडर में पथरी बताई गई थी और कोई तांत्रिक बाबू पीछे लग गया था मेरे बहुत बुरा अब वो इतना परेशान करता था कि वो रात में नींद खुल जाती थी एक बजे वो दिखाई देता था व्यक्ति और ये दस किलो मेरा वेट गिर गया था गुरुदेव दो साल से मैं चार हॉस्पिटल में एडमिट रहा गुरुदेव दो साल तक चार हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो वो उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन करेंगे तो वो गुरुदेव सब लगा रखा था उन्होंने पाँच पाँच हज़ार के इंजेक्शन लगा देते तो मैं पाँच जी तो मैं सब उसको निकाल के गुरुदेव पुनम दर्शन करने चलाया था तो प्रार्थना करी फिर कहीं नहीं जाएगा नहीं? अब तब गुरुदेव में खुद भी गाड़ी चलाता हूँ डॉक्टर मानते ही नहीं गाड़ी चलाते नहीं, नहीं मानते गुरुदेव वो कहते गाड़ी कैसे चलाते मैंने कह मतलब सब जगह यहाँ से लेके वहां तक अपने आप गाड़ी चलाता तो मैंने एकदम ता, एक एक एक पुराने से भी बढ़िया हो गया गुरुदेव में दो साल एडमिट रहा है अस्पताल में ऐसी औषधि क्या है सर्व औखद की सर्व औखद सर्व रोग की औखद नाम नानक गावे गुण निधान दूसरे के मंगल भावना से भगवान नाम का आश्रय लेकर जो शास्त्र में बताया वो फार्मूला बनाया बांटो और क्या वैद्य बनाएंगे ऐसा नहीं कि हमारे को कोई लाइसेंस है मैं बनाऊंगा मैं नहीं बनाता वैद्य बनाते हैं शास्त्र में है इधर से स्फूरित होता है अथवा शास्त्र वाले से स्फूरित होता है बिल्कुल चंगा कर देते माला वाले को ईश्वर माला दिला देता है मुरबा वाले को ईश्वर मुर्बा दिला देता है पीपल का मुरब्बा दिया इसको जरा उससे चंगा हो गया ऐसे बैनर को मगज का मलेरिया हो गया था बैनर कहाँ है बैनरजी बैनर जी चलो अभी था उधर देखा मैंने नारायण आप भगवत रस में आ जाओ आप तो रस में रहेंगे आपके संपर्क में नीरस जीवन भी रसमय हो जाएगा ठीक है ऐसा करूंगी ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा सोच मत ईश्वर में रहो बस सारे समय आवे जाशे प्रभु करता करूँ हूँ हूँ बधु शाने नहीं कोई ने कई कहूँ समझी ने स्वरूप में रहू कहीं ची ध्या हजारो आप कहीं चिन्ह हम करीशू हे करूंगा वो करूँगा अरे तो ईश्वर के रस में रहो बाकी सब ठीक हो जाएगा बाकी वो कर लेंगे ईश्वर के नाते ही सेवा करो ईश्वर के नाते कपट छोड़ कपट और पुरानी गंदी आदतों को पोषो मत नहीं चला जाऊंगा ये करूंगा वो करूँगा तो क्या हो जाएगा परल हो जाएगी क्या अपनी तबाही करोगे मैया हो मैं तुम तो मर जाऊंगा मैं तो नहीं खाऊंगा तो मैया के तो सद्भावना है बाकी तू मर जाएगा तो मैया क्या करेगी एक दिन एक मुर्गा रूट गया बोले देखो मैं कल क्या करता हूँ बोले तो क्या कहा अरे बोले मैं बांग ही नहीं दूंगा तो सूरज ही नहीं होगी देखना दुनिया का क्या होता है <laughs> मैं जब बांग देता हूँ तो दिन होता है मैं बांग ही नहीं दूंगा अरे मुर्गा भैया तो बांग नहीं देगा तो दुनिया सब गड़बड़ हो जाएगी दुनिया तो यूँ ही चल ही चलती जाएगी तेरे बांग देने से दुनिया थोड़ी चलती बेटू अरे बोले हम बांग देते तब दिन उगता है ये बात भी सच्ची है सूरज बांग मुर्गा बांग देता है उसके बाद ही सूरज उगता है ये बात भी सच्ची है लेकिन सूरज मुर्गे की बांध का मोहताज नहीं है ये प्राकृतिक व्यवस्था है सुबह सुबह हो तो वो ऑक्सीजन का क्या वातावरण का आला धोने से पक्षी चिड़चिलाते हैं खिलखिलाते और मुर्गे बांग देते हैं और सूरज फिर उठते पक्षी कहें हम गुनगुनाएंगे नहीं मुर्गा बोले हम बांग नहीं देंगे देखना पे सूरज ही नहीं उठेगा नारायण है ठीक है बेटे ऐसा नहीं करना जरा बांग देते रहना मुर्गा <laughs> पक्षी तुम चिल्लाते रहना तब सूरज बेचारे आएंगे मैं भैया मैं ये नहीं करूँगा माँ मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं नौकरी पे नहीं जाऊँगा मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा ऐसा करूंगा, मैं करूंगा मैं मर जाऊँगा देख देख देख देख मैं सिर पछाड़ता हूँ <laughs> मूर्ख छोरे माँ बाप को डराने के लिए सिर भी पछाड़ते थे, थे सब देखा हुआ बचपन में सब